डफी और सैतान हरवे मैनर के जमीदार लोवेल की कोई पत्नी नहीं थी उनकी नौकरानी बूढ़ी जोन उनकी लिए खाना बनाती और घर की सफ, सफाई का, का काम करती थी पर बूढ़ी जोन की आंखें अब कमजोर हो गई थी और उससे बारीकी के काम कटाई सिलाई और बुनाई नहीं होती थी कुछ दिनों बाद जमीदार के कपड़े इतने पुराने हो गए कि उन्होंने बूढ़ी जोन के लिए हेल्पर लाने की सोची इसे ध्यान में रखकर वो एक दिन सुबह चर्च टाउन गए शहर के रास्ते में उन्हें बहुत जोरों का शोर सुनाई दिया अचानक उनके सामने घर का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की चिल्लाती हुई भागी झाड़ू लिए हुए वो एक बूढ़ी औरत एक बूढ़ी औरत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी वो चिल्ला रही थी लड़की रुख मैं अभी तुझे देखती हूँ क्या हुआ चाची जमींदार ने बूढ़ी औरत से पूछा आप में और डफी में आखिर क्यों लड़ाई चल रही है आपको क्या बताऊं जमींदार साहब बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा आप ही बताएं कि मैं इस नाचीज लड़की का क्या करूं? वो दिन भर लड़कों के साथ गुल उड़ाती है घर में कोई काम नहीं करती ना दलिया बनाती है ना कतई करती है और ना ही मोजे बुनती है उनकी बात पर आप यकीन न करें श्रीमान उस लड़की ने ऐपरन से आंसू पूछते हुए कहा मैं घर का सारा काम करती हूँ मैं मैं बड़ी मेहनत से कतई करती हूँ और लगन से बुनाई करती हूँ और फिर भी मुझे दिन भर गालियाँ और चाटे ही मिलते हैं जमींदार लोवेल को लगा कि औरत और डफी को एक दूसरे से अलग होने में काफी खुशी होगी इसलिए उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या वो ट्रो मैनर में चलकर उनकी बूढ़ी नौकरानी की मदद करेगी आप मुझे एक बार आजमा कर देखें आजमा कर तो देखें श्रीमान डफी ने जवाब दिया आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मैं आपसे इसका वादा करती हूँ चलो अच्छा हुआ उस काम लड़की से पिंड तो छूटा बूढ़ी औरत ने कहा फिर डफी ने अपनी स्कर्ट मोड़ी और घोड़े पर जमींदार लोवेल के पीछे बैठ गई फिर दोनों ट्रो मैनर की ओर चल पड़े पहुंचने पर बूढ़ी जोन उन्हें दरवाजे पर ही खड़ी मिली देखो यह डफी है ने पेट भर खाना खाया। और जोन का एक दूसरे के साथ परिचय हुआ जोन डफी को ऊपर के कमरे में ले गई जहां पर कताई के लिए ऊन रखा रहता था बूढ़ी जोन ने डी को बताया कि जमींदार लोवेल को एक जोड़ी ऊनी मोजों की सख्त जरूरत थी जो मोजे वो अभी पहन रहे थे उन पर अब सिर्फ पैबंद ही बाकी बचे थे फिर बूढ़ी जोन ने डफी को कुछ ऊन दिया और उसे चरखा दिखाया फिर वो नई हेल्पर की बुनाई देखने के लिए वहां बात है घूर है रहे हो तो मुझसे रत्ती भर भी होताई काम नहीं होता। कताई का का का। उसके लिए मैं बिल्कुल अकेले काम करती हूँ फिर बूढ़ी जोन डफी को अकेला छोड़कर वहां से चली गई यह अच्छा भी हुआ क्योंकि डफी को कतई बिल्कुल नहीं आती थी चरखा कैसे काम करता है उसने यह समझने की कोशिश की कुछ ही देर में उसने मशीन के सभी अंजर पंजर अलग कर डाले अब मशीन पूरी तरह खुली पड़ी थी और ऊन उलझा पड़ा था में कताई, और वे चिलाई। और भाड़ में जाए कतईते हुए यह शब्द कहे ही थे कि ऊन के ढेर के पीछे से एक छोटा पूछ वाला बोना सैतान बाहर निकला मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं प्रिय डफी सैतान ने झुककर सलाम करते हुए कहा मैं आपके लिए कतई और बुनाई का, का काम करूंगा आपको कैसा लगेगा क्या तुम इस मशीन के अंजल पंजर जोड़ना और उसे चलाना जानते हो डफी ने पूछा यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है शैतान ने कहा फिर शैतान ने बेहद तेजी से मशीन के सभी अंजल पंजर जोड़े कुछ ही मिनटों में उसने ऊन को बुनकर धागा बना दिया था आपने क्या कहा मुझे, शैतान ने कहा फिर उसने अपनी जेब में से दो ऊन बुनने वाली लंबी सिलाई निकाली पलक झपकते ही अब ऊन की जगह उसके हाथों में एक जोड़ी मोजे मौजूद थे मुझे यकीन है कि ये मोजे जमींदार साहब को एकदम फिट आएंगे उसने कहा मुझे इसके लिए तुम्हें क्या देना होगा डफ़ी ने पूछा फूटी कौड़ी भी नहीं चैतान ने जवाब दिया मैं आपके लिए जितनी मर्ज़ी उतनी कताई और बुनाई करूंगा। क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ़ एक मज़े का खेल है और तीन साल बाद मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं तो आपको मेरा सही नाम बताना पड़ेगा तुम्हारा नाम डफ़ी पूछा हाँ बिल्कुल सही आप या मेरा नाम बताएँ या फिर मेरे पिता का उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम दोनों के एक ही नाम हैं नाम का अनुमान लगाने के लिए आपके पास पूरे तीन साल हैं और आप जितने चाहें उतने अनुमान लगा सकती हैं इस बीच में बिना कुछ लिए आपके लिए कताई और बुनाई करूंगा आप इस बारे में सोचे और जैसे ही वो शैतान आया था वैसे ही वो गायब हो गया गायब भी हो गया। उसके बाद पूरी दोपहर डफी ऊपर वाले कमरे में सोती रही रात के खाने के समय वो हाथ में मुझे लेकर नीचे उतरी बूढ़ी जोन को डफी की स्पीड देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसे उसने अपना ताजुब व्यक्त करते हुए कहा यह मोजे तो रेशम जैसे मुलायम है वो चमड़े जैसे मजबूत है अगले दिन जमींदार साहेब ने ऐलान किया उन्होंने शिकार पर जाने के लिए अपने नए मोजे पहने पूरे दिन कांटों भरी झाड़ियों और गीली घास में घूमने के बाद जब वो शाम को घर लौटे तो भी उनके पैर एकदम सूखे थे और उन्हें एक भी खरोज नहीं आई थी मैंने आज तक इतने बढ़िया मोजे कभी नहीं पहने हैं जमींदार साहब ने कहा अगले दिन इतवार था जमींदार साहब अपने नए मोजे पहनकर चले गए उनके पड़ोसी और जान पहचान वाले उनके मोजों के डिजाइन और रंगों पर मंत्र हो गए और उन्हें बहुत देर तक निहार रहे वो मोजे रेशम की तरह गुलायम और चमड़े की तरह मजबूत थे फिर जब पादरी ने आकर मोजों को देखा तब उसने भी कहा सच में वो लड़की डफी बहुत सुंदर कताई और बुनाई करती है जल्दी जमीदार साहब ने डफी से कुछ और चीजें बनाने की फरमाइश की उन्होंने डफी से शिकार पर जाने के लिए एक विशेष जैकेट बनाने को कहा जब कभी जमीदार साहब डफी से किसी चीज की फरमाइश करते तब डफी तुरंत ऊपर वाले कमरे में चली जाती वहां पर वो शैतान मशीन पर मुस्कुराते हुए उसका इंतजार करता होता जमींदार साहब के मोजों को काफी प्रसिद्धि मिली है उसने डफी से कहा पड़ोस के सभी लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं हाँ ये बिल्कुल सच है डफ़ी ने जवाब दिया पर अब जमींदार साहब शिकार के लिए एक विशेष जैकेट चाहते हैं मालूम नहीं उसके बाद वो क्या चाहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है शैतान ने कहा पर आपने अभी तक मुझे मेरा नाम नहीं बताया फिर डफी ने अपने कंधे उछकाए तीन साल तक वो शैतान डफ़ी के लिए कताई और बुनाई करेगा उसके बाद वो चाहे उसे उठाकर ले जाए उसके बाद शैतान ने शिकार के लिए एक खास जैकेट बनाई फिर समय समय पर डफ़ी ऊपर के कमरे में से बुनी हुई उपयोगी चीज़ें नीचे लेकर आती जमींदार साहब उसके काम से बहुत खुश थे इस तरह डफी का जीवन बड़े आराम से गुजरने लगा एक दिन जमींदार साहब ने सोचा क्योंकि डफी इतनी अच्छी कताई और बुनाई करती है तो शायद वो एक अच्छी बीबी भी बने क्या वो मेरी पत्नी बनना पसंद करेगी फिर जमींदार साहब ने उसे शादी का प्रस्ताव रखा डी ने उसे भी किया। बड़ी से उनकी शादी हुई साधारण लड़की नहीं थी वो अब ट्रो मैनर की लेडी डफी बन गई थी वो अब महंगे रेशमी कपड़े पहनती थी उसके लाल ऊंची एड़ी वाले जूते सीधे फ्रांस से आते थे जब डफी ऊपर के कमरे में जमींदार साहब के लिए कुछ नहीं बुन रही होती तब वो चक्की के पास पड़ोस की औरतों के साथ नाच रही रही होती, होती। मक्का तक तक वो अन्य महिलाओं के साथ मजा कर रही होती। पर ये सब कब तक चलता? उस शैतान ने डफी को तीन साल का समय दिया था, और अब, तीन साल खत्म होने को थे। अब शैतान डफी का मजाक उड़ाने लगा था डफी को पता था कि अगर वो शैतान का सही नाम नहीं बता पाई तो फिर वो उसे उठाकर ले जाएगा इस वजह से डफी अब बहुत परेशान और दुखी रहने लगी थी बूढ़ी जोन फिर डफी की परेशानी का एहसास हुआ फिर एक दिन डफी ने अपना दिल हल्का करने के लिए बूढ़ी जोन को उस शैतान की पूरी कहानी बताई अच्छा तो यह असलियत है बूढ़ी जोन ने कहा जब तुम मेरी जैसी बूढ़ी हो जाओगी तो तुम बहुत सारी बातें और रहस्य जान जाओगी उनमें से कई तो उस शैतान को भी नहीं पता होंगे मैं तुम्हारी मदद करने की भरपूर कोशिश करूंगी प्रिय डफी फिर, फिर बूढ़ी जोन ने कहा मुझे नीचे के तयखाने में से सबसे तेज और शक्तिशाली बियर का एक पीपा चाहिए और डफी सुनो कल चाहे जितनी देर हो जाए रात को तुम तब तक मैं सोना जब तक जमींदार साहब शिकार से वापस नहीं आते अगले दिन जमींदार साहब रोजाना जैसे शिकार खेलने गए वो जंगलों और वादियों में तब तक घूमते रहे जब तक उनके कुत्ते भूख से थककर चूर नहीं चूर चूर नहीं हो गए पर उस दिन उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा जमींदार साहेब खाली हाथ लौट ही रहे थे तभी उन्हें भागता हुआ एक जंगली खरगोश दिखा कुत्तों ने खरगोश का पीछा किया और जमींदार साहब भी तो उसके पीछे कोई एक मील दौड़े उन्हें दलदल में से होकर गुजरना पड़ा जैसे उन्हें लगा कि खरगोश को पकड़ लेंगे तभीानों और चुड़ैलों पर चिल्लाए पर डर के मारे गुफा में अंदर नहीं घुसे पर जमींदार साहेब उस गुफा में घुसे जिसमें उल्लू और चमगा मंडरा रहे थे गुफा के अंत में उन्हें हल्की सी रोशनी दिखी और वहीं पर सब सैतान और चुड़ैले इकट्ठा थी कुछ अपनी झाड़ुओं पर सवार थी और कुछ हवा में लटके तीन पैरों वाले स्टूल पर एक कर रही थी जो ने अपनी नौकरानी बूढ़ी जो बूढ़ी जोन कुछ कुछ देर बाद उस छोटे शैतान का मग बियर से दोबारा भर देती थी बीच बीच में बूढ़ी जोन फिडल पर संगीत बजाती उन दोनों पर शैतानों सैतान और चुड़ेले हवा की तेजी से नाच रही थी जमींदार साहब ने कुछ देर तक उन सबको घूर कर देखा फिर उनका भी उस जश्न में भाग लेने का मन किया फिर उन्होंने अपनी टोपी टांगी और कहा चलो मैं भी चुड़ैलों के नाच में शरीक होता हूं अगले छड़ अलाव की आग बहुत जोरों से जली और फिर जमींदार साहब भी हवा की तरह उन चुड़ैलों के साथ चुड़ैलों के साथ नाचने लगे उस दिन आधी रात के बाद ही वो अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचे डफी उस समय भी जगी थी और बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी फिक्र और डर के मारे उसके माथे पर शिकन पड़ी थी फिर आग के सामने रखी अपनी कुर्सी परमीदारियर हाँ, पीने के बाद उस छोटे शैतान ने एक गाना गया उस गाने के बोल क्या थे डफी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा जमींदार साहब ने अपना माथा फिजलाया फिर मेरे ख्याल से बोल इस प्रकार थे कल कल कल का दिन महान होगा मैं उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा उसे रोने दो ने दो भीख मांगने दो प्रार्थना नहीं, नहीं लगा पाएगी उसके बाद डफी बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हसी से जमींदार साफ भी हंसने लगे और जब ये दोनों और ज्यादा नहीं हंस पाए फिर वो पलंग पर सोने चले गए अगले दिन जब वो छोटा शैतान ऊपर के कमरे में आया तब डफी उसका इंतजार कर रही थी अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है डफी शैतान ने कहा। अब उसकी चमक जवाब दिया और फिर उसने अपनी लंबी पूछ उठाकर उसे अपने सिर के ऊपर घुमाया तर्रावे डफी चिल्लाई तर्रावे तर्रावे शैतान अपने असली नाम को सुनकर बहुत निराश हुआ यह तुमने खुद अनुमान नहीं लगाया है किसी ने मेरा नाम तुम्हें बताया है शैतान ने जमीन पर अपने पैर पटके तुम्हें जरूर किसी ने मेरा नाम बताया है उसने फिर दोबारा जमीन पर अपने पैर पटके नाम बताया है धुए के बादल में शैतान सदा के लिए लुप्त हो गया उसी वक्त शैतान की बुनी सब चीजें भी राख में बदल गई जमींदार साहब उस समय जंगल में शिकार कर रहे थे उस दिन काफी सर्दी थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी अचानक उनके पैरों से मोजे गिर गए और उनके शिकारी जैकेट भी गायब हो गई उस दिन जमींदार साहब जब घर वापस लौटे तो सिर्फ अपनी हैट और जूते पहने थे जब वो घर वापस लौटे तो बूढ़ी जोन झाड़ू से पूरे घर की राख इकट्ठी कर रही थी और डफी उसके पीछे पीछे पोछा लगा रही थी जमींदार साहब को देखकर डफी चिल्लाई मेरा पूरा कमरा और मशीन राख में मिल गई है अब से मैं कुछ कताई और बुनाई नहीं करूँगी फिर उसने ऐसा ही किया